विवेक चुड़ावणी एक सौ चार नंबर श्लोक का कुछ विचार हुआ अब आगे अहंकार के बारे में विशेष कहते है देखो तो अहंकार एक अंतकरण की वृत्ति है अंतकरण के चार प्रकार की वृत्ति वहाँ होती है कभी कभी संशयात्मक वृत्ति बनती है यह है कि यह है इतना कोई वस्तु सामने होने पर तो एकाएक पहचानता है निर्णय नहीं होता एकाएक कालांतर में निर्णय होगा दूसरे शिक्षण में तो यह है कि वह है ऐसा संदेहास्पद वृत्ति बनते काल में मन बोलते है और ये वस्तु तो अनुख ही है करके जो निर्णय निर्णयकार वृत्ति बनते है वो अंतकर्म को तो उस काल में बुद्धि बोलते है और अहम अहम जो करता है शरीर में इंद्रियों में जो अहम अहम करने की वृत्ति है अंतकर्म की वृत्ति होगी उसको कहते हैं अहंकार जैसे शरीर में न ही बोलता है कभी इंद्रियों में नहीं होता है ये अंतकरण के धर्म है वृत्ति है उसको अहंकार कहते हैं और अपने इष्ट विषय का जब चिंतन करने लगता है कभी कभी कुछ काल उसको चित्त कहते हैं कोई मन को चित्त कहते हैं मन का नाम ही मन है मन का नाम ही बुद्धि है मन का नाम ही अहंकार मन का नाम ही चित्त अंतकरण का चार दूध चार आकार होता है तो उसमें से अहंकार जो एक है चार में से एक जो अंतकरण एक उसके चार वृत्ति उनमें से एक वृत्ति विशेष अहंकार है उसके बारे में बोलते हैं यह अहम होता कहा अंतकरण के एक वृत्ति चार वृत्ति में से एक वृत्ति क्या अहम है ना एक तो संशयाकारा वृत्ति जिस काल में उसको बोलेंगे मन अंतकरण का मन पड़ता है निश्चय वृत्ति जब होती तो उस काल में अंतकरणों को क्या बोलेंगे बुद्धि और अहम अहम ऐसे आधार के वृत्ति बनने पर क्या बोलेंगे उसको किसको अंतकरण हमारे अंतकरण चारों में समावेश है मन एक विशेष वृत्ति काल में मन बोलते है और किसी इष्ट विषय का चिंतन में लग डूब जाता है तो उस काल में इसको चित्त कहते हैं अंतकरण का चार नाम होता है भिन्न भिन्न वृत्ति के कारण चार नाम उनमें से जो अहम वृत्ति कहाँ होती है इसका निमित्त बता रहे अंतकुरा दिशु अहमस तेजस अंतक चक्षुरा दिशु भर्षि तेजसा अंतकरण जो अंतकरण है ये एक चक्षणे कहते देखो अंतकरण है भीतर किंतु उसके आविर्भाव होता है इंद्रिय गोलकों में या स्थूल शरीर में अहम बुद्धि यहाँ होती मैं मोटा हूँ पतला हूँ हूँ लगाता है स्थूल शरीर मैं और मैं अंधा हूं अथवा बहरा हूं इत्यादि बोलते समय में चक्षरादि में अहम होता है ये कहते हैं आये भीतर वो अंतकरण किंतु उसकी उपलब्धि होती है यहाँ बाहर फूल शरीर में कभी कभी इंद्रियों में गोलक में ये कहते हैं अंतकरण एक चक्षरादिशु वर्षमणी ये चक्षुरादि के जो गोलक है वर्षमन माने गोलक यहाँ अहम होता है वो तो जो भीतर के वृत्ति अहम है चक्षरादि गोलकों में देखा जाता पर हाँ? मोड़े है जाए तो मोड़े में वहाँ भी पहुंचा यही तो इन्हीं तत्वों में अहम होता है ठोला शरीर से लेकर के जितने हो रहे हैं वहाँ पर अहमता होता है जो तो चक्षरादि से बक्ष्मणी अंतकरणम क्या होता है क्या अहम इतनी अभिमान है इंद्रिया के गोलक में अहम ऐसा अभिमान करता है मैं ऐसा बोलता है इस अभिमान के द्वारा आभास तेजसा पृष्ठा से युक्त होकर के रहता है खाली अकेले में अहम बोलने का साहस नहीं ना उस वो, है। जो उसको जो चेतन तत्व के आभास उसको प्राप्त होता है सामिध्य प्राप्त होता है तो वो अहम करने की शक्ति रखता है और अहम होगा यही कभी स्थूल शरीर में कभी सूक्ष्म शरीर में इन्हें अहम होता है जो बताए आगे तद अहंकार के विशेष रूप से वर्णन करते हैं अहंकार है? सभीय कर्ताभोक्ता सत्वादिगुण योगे न शुते अहंकार सभीयोक्ता गुण योगे ना चावस्था त्रय स्मृत अहंकार सविज्ञ अहंकार उसको समझना क्या किसको करता भोक्ता अभिमानी अयम मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ जहाँ से बोल रहा है वो अहंकार होता है मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ जो बोल रहा है अब ये अहंकार होता है मैं करने वाला हूँ मैं फल भोगने वाला हूँ वो हूँ जहाँ हो रहा है वो अहंकार होता है ये अहंकार है अहंकार सभी अहंकार उसी को जानना चाहिए कौन है।, तो है वो करता भोगता अभिमानी अयम ये करता भोगता अभिमानी रूप है हाँ मैं ऐसा ऐसा ये करने वाला हूँ स्वर्ग भोगने वाला हूँ मैं करता हूँ भोगता हूँ ऐसा अभिमान जहाँ होता है उसी को कहते हैं अहंकार माने शरीर से लेकर के कहा तक मिलने के बाद में अहम होता है मैं करने वाला हूँ फूल शरीर में ब्राह्मण आदि का आरोप करेगा हाँ मैं अमुक जाति का हूँ मैं ये कर्म करता हूँ ऐसा फिर आगे फल भोगों का ऐसे अभिमान करने वाला तत्व को अहंकार कहते हैं और वो अहंकार कैसा है सत्वादि गुण योगे नवस्था त्रय कि तीनों के गुण के संबंध से सदुगुण रजुगुण तमुगुण के साथ ये संबंध रखता है कौन अहंकार इसलिए तीनों अवस्थाओं yes को प्राप्त yes yes करता है भोग भोपता तीनों अवस्थाओं का भोग भोपता है जागरूक कालीन भोग स्वप्नकालीन भोग सुसुक्तिकालीन भोग तीनों अवस्थाओं का भोग करता है अहमकार तीनों में होता है जैसे मैं कल ऐसा ऐसा काम किया मैंने काम किया उसके बाद मैं रात में सो गया ऐसा ऐसा स्वप्न देखा किसने देखा मैंने देखा फिर उसके बाद मैं ऐसे अधेरे स्थान में पहुंचा गांव निद्रा में पहुंचा वही अभी मैं जगा हुआ हूं बोलता है तीनों अवस्थाओं में का अनुभूति कर, कराता है कौन वो अहमकार जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का प्रयोग करता है तीनों गुणों के कारण से तीन गुण सदुगुण रदुगुण तमो तीनों उसके कारण से अवस्था त्रय अष्टे हाँ तीनों अवस्थाओं को ये प्राप्त करता है जागृत को भी प्राप्त करता है वहाँ भी अहम होता है सुसुक्त में अहम होता है सुखम अहम अश्वासम नकिंचित किंचित ऐसा बोलता है तो वहाँ भी अहम होता है स्वप्न में भी अहम होता है जागृत में भी होता है तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करता है ऐसा हाँ जगने के बाद में बोलता है मैं आराम से स्वया बोलता है कौन मैं मैं मना अहम जगने के बाद बोलता है तो नहीं देता। और नहीं होता तो यहाँ फिर प्रतिविजा कैसे करता है हम है है। है। है वहाँ जो जगने के बाद बोलता है मैं कुछ नहीं जाना मैं आराम से सोया नहीं मैं राह बोलता है है आगे विषयामानुकुले सुखी दुखी भी परिगये विषयामानुकुले सुखी दुखी भी परिगये जो कम दुक्कम चताधर्मा सदा नंदस्यनात्मना विषयामानुकुले सुखी दुखी भी परिगये विषयामानुकुले सुखी दुखी भी परिगये जो कम दुक्कम चताधर्मा सदा नंदस्यनात्मना तो अहंकार को पहचान ना होना अहम क्या है कहते हैं विषयाम आनुकूल्य अनुकूल विषय सामने होने पर विषय आपके दो रूप में आते हैं कभी अनुकूल रूप में कभी प्रतिकूल रूप में कोई भी विषय दो रूप में सामने होंगे या तो शत्रु बुद्धि होगी या मित्र बुद्धि होगी वहां उसको देखने पर एक एक तो होगी विषयों के अनुकूलता होने पर सुखी जो होता हो वो अहंकार और विषय के प्रतिकूल होने पर विपरीत होने पर जो दुखी होता है जो तत्व है दुखी हो रहा है वो अहंकार होता है विषयों के अनुकूलता में सुखी और विषयों के प्रतिकूलता होने पर जो दुखी होता है वो सुखी दुखी होने वाला यही है आत्मा सुखी दुखी नहीं होता तो सदानंद आत्मा का वो नहीं है धर्म ये अहंकार के धर्म सुख दुख ये कहते हैं विषयाम अनुकूल्य सुखी विषयों के अनुकूलता होने पर सुखी इष्ट पदार्थ है सामने सुख एक सुखाकार वृद्धि पैदा होती है और अनिष्ट पदार्थ सामने पर एक दुखाकार वृत्ति पैदा होती है ये धर्म उसे अहंकार के होते हैं सुख दुख ये कहते हैं भी सुखम दुखम से तद धर्म और सुख दुख उसका धर्म है किसका अहंकार का धर्म है तत्व धर्म तद धर्म अहंकार का ही धर्म ये सुखी दुखी होने वाला अहंकार है और सुख दुख अहंकार का धर्म है सदानंद से नत्मा जो सदा आनंद रूप आत्मा का धर्म ना सुख है ना दुख है अंतकरण का अहंकार के अंतकरण का तो एक धेर है अहंकार नहीं धर्म तो अंतकरण तो अंतकरण ही तो चार में से एक अहंकार नाम प्राप्त करता है अंतकरण का चार नाम है क्या क्या मन बुद्धि चिंतक अहंकार तो अंतकरण का ही धर्म हुआ वो अहंकार अंतकरण से भिन्न नहीं है ना अंतकरण भिन्न भिन्न काम करने से चार नाम प्राप्त करता है मन नाम प्राप्त करता है कभी कभी बुद्धि नाम प्राप्त करता है कौन अंतकरण कभी अहंकार नाम प्राप्त करता है और कभी चित्त नाम प्राप्त करता है तो मन ही तो हुआ वो तो अंतकरण ही तो हुआ देखा विषया सुखी तथा विपरीय दुखी यही अहंकार का स्वरूप होता है विषयों के अनुकूलता होने पर सुखी होना और विपरीत होने पर माना उल्टा हो जाने पर प्रतिकूल होने पर दुखी होना जो, कर, जो सुखी दुख हो वही अहंकार है और सुखम दुखम तो तद धर्म सुख दुख जो होता है वो अहंकार का धर्म है तद धर्म तत्व धर्म तदर्म, तदर्म अहंकार का धर्म है सदानंद से न आत्माना न आत्मना सदानंद जो आत्मा सदा आनंद रूप आत्मा का नहीं है धर्म सुख दुख धर्म माना विषय सुख कौन सा सुख ये आत्मधर्म है एक स्वरूप सुख है वो अलग बात है यह सुख की चर्चा है जन्य सुख विषय जन्य विषय को देख करके होने वाला सुख यह आत्मा का नहीं है यह अहंकार का है अहंकार का धर्म है विषय जन्य जो सुख होता है इष्ट बुद्धि होने पर जो सुख होता है वो सुख अहंकार का धर्म है मानी मन का धर्म मन के ही एक भेद है वो अहंकार ऐसा आगे देखो सबसे प्रिय वस्तु क्या होता है एक विचार करना चाहते हैं तो उसी में प्रेम होगा ना जो अतिशय प्रिय वस्तु होगा उसी में ज्यादा प्रेम होगा तो अतिशय प्रिय वस्तु अपना स्वरूप होता है आत्मा इसलिए आत्मा में ही प्रेम करना चाहिए अन्य ग्रहे ये बोलने के लिए आगे है जो प्रिय है तदे तथ पुत्रा प्रेय वित्ता प्रे अन्यस्मात्वस्मात् ऐसा प्रियार आत्म तत्व है पुत्र से प्रेम आत्मा में होती है एक अपना अपना व्यक्ति है सामने और एक स्वयं है कोई घटना विशेष हो जाए ना पहले अपना बचाव करेगा बाद में उसके बचाव सोचेगा हर जगह की स्थिति है चाहे धन का पोटला हो अगर धन और आप दो में से एक की बचने की संभावना हो ऐसी घटना घटे तो किसको बचाएंगे आप धन छोड़ देगा क्या वहाँ भी होता बच्चे के लिए जान देने ऐसा तो, किसी कारण से हो जाता है कभी किंतु अपना बचाव सबसे पहले होता है हर जगह स्थिति होती है यही है तो आत्मा सबसे प्यारा है आ, अन्य वस्तु में जो प्रेम होता है अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रेम होता है माने जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति होनी हो उस वस्तु को हम प्रेम करते हैं माने उससे हमें आगे लाभ होना हो तो हम प्रेम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे अन्य में जो प्रेम होता है अपने लिए होता है अपने कारण होता है किसके कारण हमारे काम आने वाला है इसलिए हम उसको प्यार करते हैं चाहे मकान हो दुकान हो कोई भी हो हमारे हमारे उपयोगी है इसलिए हम प्रेम करते हैं किंतु अपने में जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होता है कैसा होता है दूसरे में जो प्रेम है अपने स्वार्थपूर्ति के लिए है कहीं भी ऐसा होता है किसी से भी होता है हो? अपने में जो प्रेम होता है वो विश्वास का प्रेम होता है इसलिए आत्मा सबसे प्रेम है। सबसे प्रिय आत्मा होता है ये बोलना चाह रहे हैं आगे वो जो प्रार्थिक स्थिति है तद एक प्रेय पुत्रा प्रेय वित्ता प्रेय अन्य सर्वस्मात्य बोलने के बाद आत्मावार द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्य निध्याशित है ऐसा वाक्य आता है वहाँ इसलिए आत्मा का ही जानना चाहिए सबसे प्रिय पदार्थ है उसी को जानना चाहिए उसी के विषय में सुनना चाहिए उसी के विषय में मनन करना चाहिए विधि करना चाहिए बाकी चिन्ह करने क्यों आत्मा सबसे प्रिय है ऐसा वहाँ वाक्य आता है गृह में उसी को यहाँ अर्थ से भूलते हैं आत्मा नहि प्रियः स्वतः आत्मा प्रियतमो यतः आत्मा नहि प्रेयान विषय प्रियः वही सर्वेशा आत्मा प्रियं आत्मा विषय विषय प्रिय होता है मकान प्रिय है इसके लिए लड़ने मरने के लिए हम तैयार हैं कोई व्यक्ति इसको कब्जा करने आए तो हम देने को तैयार नहीं है प्रिय है हमारे लिए जमीन जायजाद जो भी पशु आदि जो भी है सब प्रिय है प्रिय है प्रेम के विषय है सब प्रिय किंतु वो प्रेम जो हो रहा है उनमें किसके लिए अपने काम में आने वाले हैं इसलिए प्रेम हो रहा है सारे मकानों में आपको प्रेम नहीं होता एक ही मकान में प्रेम क्यों ये अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इसलिए प्रेम करते हैं दूसरे को करते हैं आग लगे आप जाते भी नहीं तो मकान है इसलिए प्रेम नहीं आपके स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है वो इसलिए आपको प्रेम उसमें प्रेम होता आपका वो अपने प्रेम के कारण अपने स्वार्थ पूर्ति के कारण उसमें प्रेम है तो विषयों में जो प्रेम होता है अपने लिए होता है अपने प्रयोजन सिद्ध करने वाले में हम प्रेम करते हैं अन्य में प्रेम नहीं करते विषयों का प्रेम ऐसा है आत्मा आत्मार्थ नहीं प्रेम क्यों तो वो आ, अपने उपयोग में आते हैं अपने लिए होते हैं ये मकान रहेगा तो हमें आराम से रहना मिलेगा इसलिए ये मकान में हमारा प्यार है नहीं कि मकान है इसलिए प्यार नहीं अन्य मकानों में क्यों नहीं ये प्यार तो अपने लिए अन्य विषयों में किसी भी विषय में आपका प्यार है वो अपने स्वार्थ पूर्ति उससे होनी है इसलिए प्यार है प्रेम होता है प्रियां प्रया के लिए मैंने अपने लिए विषय प्रिय है न स्वतः प्रिय करें विषय स्वतः प्रिय नहीं है कोई भी विषय हो स्व स्वतः स्वभाव स्वाभाविक उनका प्रेम नहीं होता है अपने स्वार्थपूर्ति जिस विषय से होनी हो उस विषय में प्रेम करते हैं तो वहाँ क्या अपने प्रेम के लिए प्रेम कर रहे हैं उस पर प्यार करने पर अपना प्रेम मिलेगा इसलिए अपने मतलब सिद्ध होगा इसलिए करते हैं वृत्ता स्पष्ट रूप से आया है कि ये तस, आत्मा पुता प्रेय ऐसा पुत्रा प्रेय पिता प्रेय अन्य स्वात सर्वस्मा पुत्र से भी अपना ही प्यारा होता है अन्य से भी प्यारा होता है सब कुछ होता है अपना आत्मा सबसे प्रिय है अब स्पष्ट रूप से वहाँ ऐसा बोला नव, नवारे अरे पति काम आय पति प्रियो भवती आत्मा सु कामाय पतिक्रियो भवती देखो एक पत्नी एक पति से प्यार करती है जो भी प्रेम व्यक्ति होगी जैसा भी होगा वो पति के लिए उसका प्यार नहीं है अपने स्वार्थ पूर्ति वहां से होती है इसलिए प्यार करती है वैसे पति भी पत्नी से जो प्यार करता है वो अपने अपनी पूर्ति उससे होनी है इसलिए प्यार करता है नवा जाया काम आया जाया प्रिया भवि आत्मस्थ काम आया जाया अप्रिया ऐसा शब्द है पुत्र को प्यार पुत्र बड़ा अच्छा माना जाता है प्रेम करते हैं पुत्र से क्यों पुत्र से प्रेम क्यों इसलिए कर रहे हैं आगे भविष्य में हमारी सेवा करेगा कुछ स्वार्थ है इसलिए प्रेम करता है। दूसरे के पुत्रों से क्यों नहीं करता इसी से क्यों करता? है ये व्यक्ति भविष्य में हमारा काम आएगा यह इसलिए वहा प्यार कर रहा है और पिता भी पुत्र भी पिता से प्यार करता है उसके स्वार्थ प्रति जमी जाए, जाए देने वाला है इसलिए करता है नहीं तो क्यों करता वो दूसरे बूढ़े को सेवा नहीं करता वो माने कोई भी हो माने एक दूसरे का जहां भी प्यार दिखाई पड़ता है अपने स्वार्थपूर्ति के लिए देखा जाता है और अपने में जो प्यार होता है वो किसी अन्य के स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं होता अपने लिए होता भी अपने शरीर में प्यार करता अपने में प्यार करता है वो प्यार अन्य किसी के निमित्त नहीं है यहाँ पर दूसरे वस्तु में जो प्यार होता है वो अपने निमित्त तो वहां प्यार है और स्वयं में जो प्यार होता है वो किसी अन्य निमित्त नहीं आत्मा सबसे प्रिय होता है ऐसा मानना है इसीलिए कहा आत्मा फे नहीं प्रया विषय विषय प्रिय है नहीं ये बात में प्रिय होता है लड़ने मरने के लिए तैयार है ये जो मकान दुकान आदि को लेकर मेरा इतना प्रिय है ऐसा बोलते हैं। तो क्यों कहते आत्मा के प्रयोजन के कारण प्रिय होता है माना हमारे स्वार्थ पूर्ति इससे होनी इसलिए हम उसका प्यार करते हैं न स्वतः प्रिय विषय स्वतः प्रिय नहीं है कल इस मकान को हम बेच देंगे बेच करके चले जाएंगे कहीं बाद में यहाँ आग लग जाए हम घोषणा को बुझाने के लिए भी नहीं आए अब तो पता है कि हमारा नहीं रहा हमारा मतलब नहीं रहा हमारा मतलब का नहीं रहा ऐसा होने के बाद में प्रेम खत्म हो जाता है। हमारे जब तक अपने स्वार्थ सिद्धि होनी होती हो उस विषय में आप प्रेम करते है कोई भी विषय है आपको शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों में से कोई उपलब्धि जिससे होनी हो, हो उस निमित्त में आप प्यार कर विषयों में प्यार स्वतः प्यार नहीं है किंतु स्वतः सर्वेशा आत्मा प्रियतम होता है अपने में जो प्यार होता है प्रेम होता है वो किसी अन्य के लिए नहीं होता अपने स्वयं के लिए जो प्रेम होता है हाँ। वो अन्य के निमित्त नहीं होता विषयों में तो स्वनिमित्त विषय में प्रेम है माने हमारे काम में आते हैं इसलिए अपने में जो प्रेम होता है अन्य के लिए नहीं होता उस स्वयं के लिए होता है इसलिए आत्मा प्रियतम होता है संसार में अतिशय प्रिय पदार्थ आत्मा होता है ये स्थिति है ये बदला आगे इसलिए क्या होगा तो कहते हैं आत्मा का स्वरूप कह देते हैं तथा तथा आत्मा सदा आनंद हो नाश्य दुखम कड़ा प्रत्यक्षतिह्य मनुमा जागृती सर्दा सदानंदो नाश्य दुख कदाचन युषुक्त निर्षय आत्मा नंदो प्रत्यक्षति जागृति कते तथा आत्मा सदानंद इसलिए जो आत्मा है हमेशा आनंद स्वरूप है आत्मा क्यों प्रेमास्पद है अतिशय प्रेम का आश्रय है वो आत्मा इसलिए वो सदानंद हमेशा आनंद सुख रूप है ना से दुखम कदार्थना कते हैं आत्मा में कभी दुख का नाम निशान व्यक्ति ये तो हम अन्यत्र के धर्म आकर के थोपते हैं तो सुखी दुखी होकर के मर रहे हैं आत्मा में कभी दुख का नाम निशान भी नहीं आता जब आत्मा में यदि पहुंच सके तो अभी तो आप बाहर बैठे हुए हैं शरीर में बैठे हुए हैं तो शरीर के निमित्त के कारण सुखी दुखी होना पड़ रहा है अगर आत्मा में पहुंच सके अपने स्वरूप में वहा दुख का नाम निशान कहते हैं कैसे पता लगेगा महाराज आत्मा में दुख नहीं है यहाँ तो मर रहे हैं दुख से और कह रहे हैं आप आत्मा में दुख नहीं है पता है अभी तो आप शरीर विशिष्ट अवस्था में बैठे हो कैसे बचते हो एक अभिमान है मैं एक मनुष्य हूं मैं एक पुरुष हूँ एक स्त्री हूँ ऐसा भाव है अभी आत्मा में नहीं आप अभी तो शरीर के होने वाले दुख सुख से आप दुख सुखी दुखी हो रहे कभी शरीर में बैठे हुए कभी इंद्रियों में बैठे हुए कभी प्राण है कभी मन में कभी दुख न ऐसे इनसे अलग होना पड़ेगा आपको तब वहां पर उस स्थिति में दुख मिलने वाला नहीं है अगर वहां आत्मा में पहुंच जाए आप अपने आप में पहुंचे इन शरीरों से जरा हटे तो दुख का नाम निशान नहीं। कहते हैं कोई दृष्टांत दुखो कोई, कहते सुख्ती में जब पहुँचते हो ठूल शरीर है अभी जाग्रत अवस्था में तो यहाँ सुखी दुखी होना पड़ रहा है इष्ट पदार्थ सामने होता है तो सुख अनिष्ट पदार्थ सामने होता है तो दुख चल रहा है स्वन में भी ये फूल शरीर तो नहीं होता क्योंकि संस्कार जनित शरीर होता है वहां भी संस्कार में शरीर होता है वहां भी चलते फिरते जैसा यहाँ सुख दुख का शिकार होना वैसे वहाँ भी शोप्न में होना है वहां भी इष्ट वियोग भी होता है अनिष्ट संयोग भी होता है सब चलता रहता जैसा है जैसा यहाँ वैसे वहां भी सुखी दुख होना पड़ता है माने जब तक शरीर इंद्रियों में हमारी स्थिति है तब तक हमको सुख दुख की अनुभूति करनी पड़ती है जब हम स्वप्न ऊपर के अवस्था में पहुंचते हैं बाढ़ निद्रा जिसको बोलते हैं जिसको सुषुप्ति बोलते हैं शास्त्रों में उसमें ना शरीर भासेगा ना इंद्रिया भासेगी ना मन ना बुद्धि कोई नहीं भासता केवल हम ही हम होते हैं तो अज्ञान साथ में होता है संसार का बीच वहां पर आपको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है कहा सुसुक्ति मतलब शरीर विशिष्ट अवस्था में दुख की अनुभूति करनी पड़ती है वहाँ शरीरादि से ऊपर की अवस्था हो गई तो दुख की अनुभूति है ही वहाँ दुख नहीं आता है आत्मा अगर आत्मा दुखी स्वरूप हो ना तो व्यक्ति काला व्यक्ति कहीं भी जाएगा अपने काली को साथ ही लेके जाएगा अगर आत्मा दुखी स्वरूप वाला हो दुख स्वरूप वाला हो तो सुखी में दुख, दुख रूप में मिलना चाहिए आत्मा किन् दुख तो किस रूप में पाया जाता सुख रूप में पाया जाता काल, हम प्रतिदिन हम स्वयं का अनुभव करते हैं अभी जागृत काल में अपना अनुभव कर रहे हैं शरीर विशिष्ट होकर के स्वप्न में भी ऐसे शरीर विशिष्ट होकर के अनुभव करते हैं किन्तु तो काल में हम शरीर विशिष्ट हमारे उपलब्धि नहीं होती है शरीर नहीं इंद्रिया नहीं कोई किसी की अनुभूति नहीं होती किंतु तो अपने आप की अनुभूति रहती है और वहाँ धोना रूप से नहीं होता आनंद रूप से ही अनुभूति होती है तो आत्मा के आनंद एक दृष्टांत रूप है सुसुप्ति में देखो माने निर्विषय का आनंद है वो वो स्वरूप सुख के आनंद है जागृत स्वप्न में जो आनंद के हम अनुभूति कर रहे हैं तो विषयजन्य आनंद है जागृत में स्वप्न तो में जो सुख दुख की अनुभूति विषयजन्य है और वहाँ कोई विषय नहीं सुसुप्ती अवस्था में कोई विषय नहीं है शब्द स्पष्ट स्वरूप रस कोई विषय नहीं विषय के भोगने की ताकत भी नहीं इंद्रियां नहीं हमारे पास वहाँ शरीर नहीं किंतु वो जो आनंद है वो तो स्वरूपानुभूति है स्वरूप का आनंद है किंतु शुद्ध स्वरूप के आनंद वो भी नहीं है वहाँ से भी एक चिड़ी ऊपर चढ़नी होगी आपको वहाँ अज्ञान विशिष्ट अवस्था है आपकी हाँ ये जागृत शरीर सूक्ष्म शरीर के कारण रूप से अविद्या मौजूद है वहाँ ज्ञान है। और आप जब सुसुप्ति से अज्ञान मौजूद है पता लगता है आप जो अनुभूति बोलती है जब सुसुप्ति से बाहर आते हैं माने जागृत में आ जाते हैं तो लोग पूछते हैं आपसे कैसा रहा मैंने सुसुप्ति के बारे में पूछा पुछ, जाता है कैसा रहा तो आप दो शब्द बोलते हैं सुखम हम अश्वाप न किंचित अवेदिशम न सुख पूर्वक रहा इतना सवाल कुछ अता पता कुछ अता पता नहीं करके बोलता है ना किंचित अवेदिशन माने विषय का अभाव था वहाँ आपका अभाव नहीं था आप थे विषय के अभाव के कारण विषय को नहीं जाना आप माने अज्ञान को जान के आते हैं आप ना किंचित अवेदिशन अविदेश अज्ञान को जाना है आप अज्ञान और सुकम अहम अश्वास जो बोलते हैं सुख पूर्वक स्वया ऐसा बोलते हैं तो सुख की अनुभूति करते हैं सुखरूप आत्मा के अनुभव वहाँ के अनुभव को या स्मरण रूप में बताते हैं कहा जागृत में आकर अज्ञान तो तो तो आ रहे तो तो तो ये वही आ रहे कैसा है वो करना तो चाहिए नहीं कर पा रहे हैं ये भी क्या कारण है अब आएगा अभी तो अज्ञान के माया का निर्भर होगा अज्ञान की निवृत्ति के लिए तो ये वेदांत सर्वनुमन एक कहा और क्या है इसका मतलब आपके स्वरूप की प्राप्ति तो होने में पहले से ही हो किन्तु वो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं अशुद्ध रूप में प्राप्त है अज्ञान को अग आगे तो शुद्ध रूप में दिखेगा इतनी बात है स्वास्थ्य लाभ जैसा है यह आत्म प्राप्ति कोई नई चीज प्राप्त नहीं होना स्वास्थ्य लाभ माने बीमारी से पहले जैसा आपका स्वास्थ्य था बीच में बीमारी आ गई बीमारी हटने के बाद में पूर्वावस्था की प्राप्ति कैसी पहले बीमारी से पहले वाली अवस्था आपको मिल जाएगी वहाँ दवाई लागू करने पर वैसे यहाँ आपका प्राप्ति भी कोई नई चीज प्राप्ति नहीं है आपका प्राप्त ही है कि प्राप्त होने पर भी प्राप्ति की अनुभूति इस काल में नहीं है उस जो प्राप्ति की अनुभूति न होना माने अज्ञान है उसको हटाने पर पहले प्राप्त के प्राप्त हो कोई नई चीज़ की प्राप्ति नहीं होनी तो अरे देखो तथा आत्मा सदांदो नाश्य दुख हम पदार्थना करते इसलिए आत्मा सदा आनंद रूप है सुख रूप है आत्मा और इसको कभी दुख होता ही आत्मा को दुख नहीं होता अगर आत्मा हमें बैठा हो तो आत्मा को कभी दुख नहीं होता कैसे यदि निर्विषय देखो सुसुप्ति अवस्था में विषय कुछ भी नहीं होता निर्विषय अवस्था है कोई भी विषय नहीं सुसुक्ति में निर्विषय होने पर भी आत्मानंदो अनुभूति उस काल में आत्मानंद की अनुभूति होती है आत्मा सुख की अनुभूति होती है आनंद मन सुख क्यों उस अवस्था में सुख अनुभूति होती है सुसुक्ति में कोई दुख नहीं होता तो इसके मतलब आत्मा हमेशा आनंद रूप है सुस्रुप्ति में जो आत्मा आनंद की अनुभूति निर्विषय अवस्था है वो विषय तो है नहीं वहाँ विषय भी नहीं है विषय को जानने वाले साधन में इंद्रियां भी नहीं वहाँ और विषय भी नहीं है फूल शरीर भी नहीं है किन्तु आनंद की अनुभूति को लेकर के आता है जागरूक में जब आता है गाढ़ निद्रा से उठता है जब व्यक्ति आनंद की अनुभूति यहाँ तक पंचदशी आदि में वर्ण किया है वो जो आनंद ऐसा आनंद होता है सो करके एक व्यक्ति एकाएक उठता है ना। फिर उसी में जाना चाहता है किंतु तो जा नहीं पाता है थोड़ा बैठता है तो वहाँ तुरंत अन्य सब भूल जाता है फिर सोना चाहता है माने अभी अभी इतने गहरा आनंद भोग के आया हुआ है उसका संस्कार तो रहता है थोड़ी देर उसके बाद जागृत में आने का तो वो उसी में जाना फिर चाहता है किंतु ये प्रबल प्रारब्ध है जाने नहीं देता है जो सोकर के उठा हुआ व्यक्ति थोड़ी देर ना, वैसे ही बस ऐसे ही गुमसुम अवस्था ही चाहता है बैठे बैठे भी निदार देती हूँ क्यों उसने आनंद के अनुभव आनंद का अनुभव करके उठा हुआ है अभी है। उसके संस्कार है अभी अभी उठा है वो तो एका एक एकाएक काम में नहीं जाना चाहता बैठ जाता है थोड़ा तो फिर तो तो दो चार झोंक तो ले ही लेगा वो क्यों अभी अभी आनंद की इतने आनंद मिला है उसको उसका संस्कार उसको खींच रहा है किंतु जैसे हमारा जीवन भर का एक प्रारब्ध होता है वैसे प्रतिदिन का भी एक प्रारब्ध है छोटे छोटे प्रारब्ध है सुसुप्ति में पहुंचा है व्यक्ति उसके पास इंद्रियां नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं वो कौन उठाएगा उसको वहाँ एक प्रश्न उठ सकता है गाड़ निगरा में है वो सवास उसका है उठाएगा कौन कि जो आगामी प्रारब्ध ना जो कल रात को सोया तो आज दिन में होने वाले जो भी हमको घटना घटनी है जो भी हमको सुख दुख की अनुभूति करनी है वो प्रारब्ध उसको विक्षेप करा देगा विक्षेप कराता है तो वहाँ सुख जगना पड़ता है उसको नहीं तो वो तो आना नहीं चाहता उठने के बाद भी कुछ ऐसा विचार उधर जाना चाह रहा है किन्तु तो प्रारब्ध करो इधर खींच देता है प्रवृत्ति मिलाता लाता है क्योंकि तो उठने के बाद की स्थिति सबने अनुभूति की होगी थोड़ी देर ऐसी अवस्था होती है जो अभी अभी भोग आया हुआ है उसी के तरफ होना चाहता है नहीं नहीं वो तो सुसुप्ति ही सब कुछ है ये बात ना एक तो दृष्टांत के लिए आपको तो वहां भी नहीं रहना है साधक जो भी अज्ञान विशिष्ट अवस्था है ना वो भी ठीक नहीं है हाँ। माने उसके भी ऊपर जो तो तुरय अवस्था के अज्ञान भी ना हो आप ही आप हो वो है आपकी अवस्था क्योंकि तो सुसुप्ति जागृत सौंपने की अपेक्षा माने विषय रही तो होने पर भी एक सुख की अनुभूति दिखाने के लिए दृष्टान्त है वही सुसुप्ति सब कुछ नहीं है इसलिए तो कहते हैं दक्षिण भारत की तरफ कुछ एक बात चला हुआ है कि सुसुप्ति को ही अंतिम अवस्था मानते हैं दक्षिण भारत की तरफ है एक बार हरिदराम की हमसे चर्चा कर रहे थे मांडू की तारी का पढ़ा रहे थे कैलाश में तो किसी तरह से सुसुप्ति में पहुंच रहा है पहुंचना ही असूचित साधना सफल हो गया हाँ। तो हमने कहा तब तो, तो सरल है तो तो पढ़ने की जरूरत नहीं की बोली दो आराम से हो गया हाँ। और सबके लिए सुलभ है वो इसके लिए साधना की जरूरत नहीं बुड्डो के लिए सबके लिए एक बोरी और बना तो दो तो वही सब कुछ है। वो नहीं तो माने विषय के बिना भी सुख की अनुभूति होती है आत्मा सुखरूप है तो सुख समाधि अवस्था में हम ले जाके आपको बता नहीं पाएंगे आप अभी वहां पहुंचे नहीं है उसकी अनुभूति तो है ही नहीं सुसुक्ति की अनुभूति तो आपको प्रतिदिन का है तो उसको दिखाना होता है दृष्टांत ये दृष्टांत के लिए है माने विषय न होने पर भी सुख है आत्मा सुखरूप है इसके लिए दृष्टान्त है सुसूक्ति सदानंद है वो और दृष्टान क्या सुसुक्ति क्यों उस समय आनंद की अनुभूति होती है कहा इसमें क्या प्रमाण है जी में आनंद की अनुभूति होती है क्या प्रमाण कहते हैं एक तो तुम ही प्रमाण हो सुसुप्ति में तुम्हें बहुत दुख सताया कि नहीं सताया जैसे जागरूक में रोते हो धोते हो गार निद्रा में पड़ा होगा आदमी प्रसन्न मुद्रा होगी उसकी तो सोया हुआ व्यक्ति होता है ना गाढ़ निद्रा में एक मुशित और एक सुप्ति के व्यक्ति के एक तो बस आग फाड़े फाड़े रहता है जो अवस्था मुर्ष, वाला होता है वाला प्रसन्न मुद्रा में होता है और हलचल नहीं है कुछ नहीं है जैसा पड़ा पड़ा है बाहर के कोई शब्द आदि का ज्ञान उसको नहीं है क्या हो रहा है कुछ अता-पता नहीं है शरीर का भान नहीं है किसी का भान नहीं है आनंद पड़ा हुआ होता है यही है सुसुप्ती अवस्था तो वो अवस्था में आत्मा की आत्मानंद की अनुभूति होती है अन्य की अनुभूति नहीं होती है इसमें श्रुति प्रमाण है श्रुति बोलता है एक दूसरा प्रत्यक्ष है तुम्हारा अनुभूति बोलता है बोलती है प्रतिदिन की अनुभूति है तुम्हारी में, माने निर्विशेष सुख होता है क्या विषयजन्य सुख नहीं निर्विषय सुख स्वरूप सुख की नमूना है वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है श्रुति प्रमाण है और ऐतिहा माने पुराण आदि प्रमाण है इतिहास तो पुरा ये है ऐतिहा इतिहास और अनुमान भी है अनुमान प्रमाण भी है ये सब जागृति माने जगते हैं सारे के सारे जग रहे हैं ये अनुमान आदि अभी मरे नहीं सुश्रुति में आत्मानंद की अनुभूति होती है सुरुप सुख की अनुभूति होती है बताने के लिए सब जगे हुए हैं ये कौन कौन जगे श्रुति प्रत्यक्ष इतिहास अनुमान सब सम्ण जगह सोए नहीं ये सारे प्रमाण माने ये मौजूद है प्रमाण सु में निर्विश होता है इन प्रमाणों से सिद्ध है कहा प्रमाण मौजूद है आपके पास ये बदला अब आगे कहते हैं माया का निर्भर करना चाहते हैं जब माया माया माया बोलते हैं माया क्या चीज है माया माँ माने निषेध तो निषेध निषेध करने माँ एक अप्य लगता है गुरु माने करो माँ गुरु माने मत करो ऐसा हो जाता है निषेध के लिए माँ का प्रयोग होता है संस्कृत में या माने होता है जो या शब्द का जो माने ये स्त्रीलिंग में शब्द है कुलिंग में यह होता है स्त्रीलिंग में या या माने जो और माँ का न हो जो न हो उसको माया करता है सीधी चादी भाषा में ये तो दो शब्द है वो माया, एक माँ है एक या है जो पदार्थ जैसे दिखा वैसा न मिले उसको माया बोलता शब्द प्रयोग होता हो बस को न मिलता हो यही माया है क्योंकि जो घटना को घटाने में चतुर्थ तत्व तो जो हो उसको माया बोलता अभट्टी का माया अभट्टी तक घटना जो घटना नहीं चाहिए कैसी घटना असंभव घटना ऐसे घटाने में बहुत चतुर है इसलिए उसको माया बोलते माया का ऐसा स्वरूप होता है और यह स्वरूप बताएंगे माया का क्या स्वरूप है अब बताएं जगत के कारण रूप है जो देवता ने बीजावस्था है बीज अवस्था क्यों तो बीज नहीं दिखाई पड़ता क्यंतु वृक्ष दिखाई पड़ता है कार्यावस्था है वृक्ष जो होता है कार्यावस्था और बीज होता है कारणावस्था जगत के कारणावस्था है उसको अव्यक्त शब्द से बोलते हैं व्यक्त माने स्फूट होना सामने वहां और अब व्यक्त माने दिखना नहीं तो होता है कार्य से सिद्धि होती है उसकी तो इतना बड़ा वृक्ष देखेंगे अगर आपकी थोड़ी सी बुद्धि होगी तो आप बोलेंगे जरूर बीज रहा होगा क्या बीज के बिना वृक्ष थोड़ी होता हनुमान से सिद्ध होता है बीज रहे तो वृक्ष हो तो इतना बड़ा पसारा जगत बना हुआ है तो इसका कारण रहा होगा मैंने कहा दो तरह का कारण मैडम ग्रुप का है कौन सा था अनुसार यही बोलना चाहते हैं अव्यक्त नाम परमेश शक्ति अनाद्य विद्या त्रिगुणात्मिक कार्यान्मेयी माया या जगत प्रसूयते व्यक्तना परमेश शक्ति मनागुणात्मकाुयाय का तो सर्विदम प्रसूय एक शक्ति है माया जो शक्ति शक्ति बोलते है न हम दो, दो चीज की उपासना हमारे यहाँ है एक तो शक्ति की उपासना और एक चेतन की उपासना चेतन को परमेश्वर बोलते हैं शक्ति जगत जननी बोलते है जगत जननी आता जगत की माता कह नहीं माया है। तो परमेश्वर शक्ति किसकी शक्ति परमेश्वर की एक शक्ति है परमेश्वर के एक शक्ति की शेष को माया बोलते हैं जिस शक्ति के बल पर परमात्मा जगत है, तो जगत का जो बीस शक्ति ये तो माया है अव्यक्त नाम नहीं कहते हैं जिसका नाम अव्यक्त नाम से शास्त्र में कहा जाता है व्यक्त माने स्पष्ट वहां जो स्पष्ट होता है उसको व्यक्त बोलते और न व्यक्त अव्यक्त को स्पष्ट नहीं होता आकार में नहीं माया आकार में नहीं किन्तु तो उसका कार्य आकार में आ जाता है उसका कुछ छिपी हुई है कार्य सामने आ जाता है आकार अव्यक्त नाम नहीं अव्यक्त नाम है जिसका पर परमेश शक्ति परमात्मा की शक्ति है वो उसके बिना परमात्मा जगत नहीं बना पाएगा बड्रिट कहा वो उपादान कारण माया ने बनना है तो अव्यक्त नामी परमेश शक्ति अव्यक्त उसका नाम है और परमात्मा की वो शक्ति है अनादि अविद्या तब से है वो कितने साल की हो गई वो माया क्या कुछ आदि कारण में मिलता अनादि काल से ये की है वो काल से चल रहा है और तब तक रहना है उसने बताए ज्ञान नाश है ज्ञान जब तक नहीं उसके मारक एक ही है ज्ञान शत्रु ज्ञान है अनादि है वो और अविद्या विद्या से विरोधी को अविद्या बोलते हैं जानकारी के जानकारी से अतिरिक्त पदाप्त जानकारी नहीं होगी, अभी क्या नाम है त्रिगुणात्म का क्या कहते हैं वो तीन अवयव वाली है वो शतोगुण रजोगुण, तमोगुण वाली तीन अवयव है उसके शतोगुण रजोगुण तमुगुण त्रिगुणात्मिका तीन गुण उसका स्वरूप है परा परा पराशक्ति है वो छोटी मोटी शक्ति नहीं है बड़े बड़े डुबे हैं जिसके उसमें चक्कर में पराशक्ति है वो परमात्मा की शक्ति की छोटी मोटी शक्ति वो एक शक्ति विशेष है वो माने जैसे हाथ में एक शक्ति है क्या शक्ति है ओजन उठाने की शक्ति और पैर में भी शक्ति है कौन सी शक्ति है वो? चलने की शक्ति हाथ में देखने की शक्ति अगर शक्ति को जानना चाहो ना इनसे शक्ति घाय करके पता लगेगा हर तत्व में एक एक शक्ति मिलेगा यहाँ सूंघने की शक्ति है कहीं चखने की शक्ति है शक्ति ये तो छोटी छोटी शक्ति है किंतु वो पराशक्ति हो जिसको मूला ज्ञान बोलते हैं अभिज्ञा बोलते हैं और परमात्मा की शक्ति हो कि जीव की शक्ति थोड़ी हो परमात्मा की शक्ति है कार्यानुमेया सुधी वाया माया कार्यानुमेया स्वयं उसका आकार नहीं दिखता जैसे मनुष्य हम आकार से पहचान लेते हैं आकार दिख रहा है किन्तु तो माया को देखने के लिए आप घूमते भटके भटके मिलने वाला क्यों तो में अनुमान का विषय होता है उसका कार्य दिखाई दे रहा तो है तो कार्य जब है तो कारण को मानना पड़ेगा क्या है कारण के बिना कार्य होता नहीं है जब कार्य है ये जगत उसका पसारा है सारा जगत उसके कार्य है तो जरूर उस शक्ति को मानना पड़ेगा क्योंकि बीज के बिना तो होना नहीं ना जगत का बीज रूप है वो कार्या माया कार्य के द्वारा अनुमेय है माना प्रत्यक्ष का विषय नहीं है माया आग थाल करके माया को देखने के लिए चल पड़े नहीं विषय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है किंतु अनुमान का विषय है अनुमान माने जब कार्य हेतु बन जाएगा जो कार्य है जगत इतना बड़ा जगत तो वो जरूर है माने जगत का उपादान का आत्म विशेषित होना उसने कार्यान्वय है किंतु अनुमान से भी सब किसी का विषय नहीं होना सुधिया एवं कार्यान्वय अच्छी बुद्धि वाले लोगों के द्वारा ही अनुमेय है अनुमित होती है बुद्धिमान लोग उसको मानते हैं कार्य के उसके कार्य को देख करके सभी उसको जानते ही नहीं सुधिया विशेषण लगाया सुष्ठु धीर ये शाम सुधी सुधीर जिनकी अच्छी बुद्धि है माने बुद्धिमान लोग उसके कार्य को देख करके उसके अनुमान से सिद्ध करते हैं माया है करके सब व्यक्ति के लिए अनुमेय भी नहीं है प्रत्यक्ष तो किसी को नहीं होनी है माया अनुमेयी सब के लिए नहीं है अच्छी बुद्धि वाले लोग ही उसको अनुमान से सिद्ध करते हैं सुदिया या विशेषण लगा दिया सुष्टु वाले व्यक्ति के द्वारा अनुमित होना है ऐसी माया है कहते हैं महाराज उसका कार्य क्या है जिससे हम उसका अनुमान करें तो कहते हैं यार सर जगत सर्वमित हम ये सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है कोई माया है सारे के सारे जगत जिससे उत्पन्न होता है माने जगत के उपादान कारण तो माया समझो। परिणामी उपादान कारण माया माने अज्ञान जो बोलते हैं माया बोलते हैं अविद्या बोलते हैं जिससे जगत की उत्पत्ति कल्पित उत्पत्ति कैसी उत्पत्ति ऐसा होता तो है माया के माया के विने माया का यहाँ जो हमें अभी अज्ञान हो रहा है सामान्य अविद्या रूप में है माया को, माया को वो अविद्या शब्द से बोलते हैं उसको विद्या विरोधी को अविद्या क्या कती विद्या के विरोधी को अविद्या वो माया भी अज्ञान है ना विद्या विरोधी है ज्ञान विरोधी है इसलिए अविद्या शब्द से प्रयोग होता है उसका कार्य तो जगत हो गया ना वो माया दो रूप में है कारण रूप में और कार्य रूप में जब कारण रूप में तो माया बोलेगे कार्य रूप में जो अंतकरण आदि में जो घेरे में आए तो उसको अविद्या शब्द से बोलते हैं तो जो कारण अविद्यन ये कार्य अभिद्यन हाँ। माया का कार्य अभिदय नहीं कार्यवाही दो तरह यहाँ जो चेतन में वाला जो है वो अविद्या शब्द है बाहर जो है तो भौतिक जड़ पदार्थ है ये अविद्या अविद्या का कार्य में आएगा ये कार्यकाल को अवैध करके अविद्या शब्द से बोलते हैं उसको कार्यक्रम को अवैध बोलते हैं तो क्या ये यया जगत सर्व विदम प्रसूय देगा जिस माया के द्वारा ये सारा जगत की उत्पत्ति होती है वो माया है समझो हमारे वो आकार नहीं दिखाई पड़ता है उसके कार्य जगत है तो ये जगत रूपी कार्य का कारण रूप से उसकी सिद्धि होती है माया की सिद्धि होती है ऐसा कहा क्या हमारा थोड़ा तो बताओ कुछ कैसा है जा, सन्ना पिसन्ना पिव्यात्मिकानो सन्ना पिसन्ना पिव्यात्मिकानो इन्ना प्यविन्ना पिव्यात्मिकानो इन्ना प्यविन्ना पिव्यात्मिकानो संगा प्यनंगा पिव्यात्मिकानो माया। तो देखो उसको सदरूप से कहना भी बनता है माया को सत्य सत्य सत कहेंगे तो बाद नहीं होना चाहिए बाद हो जाता है ज्ञान के बाद तो माया नहीं रहेगी इसलिए नहीं कह सकते सत पदार्थ वेदांत नहीं के कभी भी जिसका बाध न हो त्रिकाला तुम सत्य एक आत्मा ही कभी भी बात नहीं होता सत्य एक ही होता है वेरा आत्मा तो माया को सत्य नहीं मान सकते सत माने को तो कभी भी बात नहीं होता है क्योंकि इसका बाद हो जाता है जब ज्ञान ज्ञान पैदा होगा तो बाद होगा सत्य नहीं कर सकते उसको सत शब्द का विषय नहीं होगा कहेंगे फिर असत कहते असत भी नहीं कर सकते असद माने जैसे बंधिया पुत्र शब्द प्रयोग होता है वस्तु नहीं होता ऐसा नहीं ये तो भास रहा कैसे असत माने उसको शारीरों में भाष रहा है आजरेगा क्या माया असत भी नहीं कर सकते असत शब्द का विषय जैसे बंद होता ही नहीं ये ऐसा अच्छा भी नहीं है बिल्कुल नहीं कह पा है ये बड़ा फसारा दिख रहा है असत भी नहीं बोल पाते हैं क्यों सत्य हो तो बाद नहीं होना चाहिए असत हो तो प्रतीति नहीं होना चाहिए असत पदार्थ की प्रतीति नहीं होती जैसे बंध्या पुत्र की प्रतीति किन्दु इसकी प्रतीति है तो असद भी नहीं कर सकते सत ना नसत असत भी नहीं हो फिर कहें सदसत उभय रूप मान लो उसको कैसा मानो सद भी है असद भी है कदें विभयात्मिकान तो दोनों तो हो ही नहीं सकेगा सदरूप भी हो असद उभयात्मिकान हो उभय रूप भी नहीं हो सदरूप भी नहीं है असदरूप भी नहीं है सदसत उभय रूप भी नहीं है अच्छा दूसरा भिन्ना भिन्ना पिवयात्मिकान हो कहें उसको भिन्न कहेंगे परमात्मा से आत्मा से भिन्न है ये भी नहीं बनता शक्ति और शक्तिमान में ना भिन्ना भिन्न नहीं कर सकते शक्ति अगर अलग हो क्या तो व्यक्ति के न होने पर भी शक्ति होना चाहिए आप में एक उठाने की शक्ति है पांच किलो दस किलो उठाने की शक्ति है ये जो इसमें शक्ति है कार्यान्वय है तब तब पता लगता है शक्ति है करके इसमें शक्ति है कह क्या, क्या जब कुछ उठाए तो बताने की शक्ति है ऐसे तो पता नहीं जिसके पैरालाइस हो रखा उसका भी ऐसे हाथ दिखेगा हाथ तो ऐसे दिखता है किंतु कायरिया में गए शक्ति और कोई छोटे व्यक्ति तो बहुत उठा देता है तो देवरे वाटों का इतना भी उठा नहीं पाता है वो तो शक्ति कहां कमजोर है कहां मजबूत है कारिया में है तो शक्ति और शक्तिमान दो को भिन्न नहीं कर सकते यदि भिन्न हो तो क्या शक्तिमान के अभाव में भी शक्ति को काम करना चाहिए हाथ बिना हाथ की शक्ति काम नहीं करती अभिन्न माने तो अमुख की शक्ति करके ष्टि का प्रयोग नहीं होना चाहिए संबंध दिखता है एक दिखता है अमुख व्यक्ति की शक्ति जैसे हाथ की शक्ति किसकी शक्ति हाथ की तो। अगर हाथ ही हो तो हाथ की शक्ति नहीं बोलते तो वो भिन्न भी नहीं है अभिन्न दोनों नहीं बोल सकते भिन्ना भिन्ना और उभय रूप अभिन्न रूप तो हो ही नहीं सकते ंगात संगात आत्म गान कहते हैं वो अंग सहित है ऐसा भी कह नहीं सकते तो अंग सहित नहीं कर सकते अंगरहित भी नहीं कर सकते अब अभय इतना बड़ा प्रसार आया तो उसको अनंग कैसे मानेगा अंगरहित और शांग और अनंग दोनों रूप से भी नहीं ऐसा है कहते हैं खेत बताओ तो सही कैसा है कहते महाअ्भुता मेरे बच्चे महाअुत है जितना आश्चर्य वाला तत्व है अद्भुत अद्भुत करता है भी हो जाता है महाअूत बच्चों अति अद्भुत है कभी देखा नहीं ऐसा तत्व महाअुत है ये अमेर बच्चा नहीं अब रूपा अमेरिक बच्चा नहीं रूपा है जिसका निर्वचन करना मुश्किल है अमुख रूप से अमुख रूप से निर्वचन किसी रूप से किया नहीं जा सकता ऐसा है इसलिए अनिल बच्चे नहीं अते इसको और माया दोनों अनिर्वचन नहीं नहीं ब्रह्म तो अनिर्वचनीय है सवाल से नहीं ऐसा अनिर्वचनीय नहीं है जिसका अनिर्वचनीय ऐसा है मिथ्या वाले अनुभूति न वो तो वचन से निरूपण नहीं होता है इसलिए अनिर्वचनीय हो यहाँ तो माया आदि शब्द से बोला तो जाता है किंतु सदरूप से असद से सदस्य रूप से भिन्न रूप से अभिन्न रूप से उभय रूप से और अंग रूप से अनंग रूप से भिन्न रूप से निर्वचन नहीं होता इसलिए ऐसा अनिर्वचित है ये ऐसा कहा कहते हैं ये इसके कोई मार्ग भी है कि जो महाअदुत अनिर्वचनीय इमारा के कोई मार्ग भी है कहते हाँ एक ही मार्ग। है क्या कहते कौन सा घट ज्ञान या पट ज्ञान ऐसे ज्ञान से कुछ नहीं होना उसको शुद्धा हाँ। दया ब्रह्म विबोधनाशिया ज्जु रि प्रसिद्ध गुणास्तिया प्रथितई श्य शुद्धावय ब्रह्म विभोनाश्रमोरज्जु बि ग रजस्तम सीति प्रसिद्धा प्रथित स्वयं देखो एक ही मार्ग है शुद्ध अद्व ब्रह्म विबोदना से शुद्ध ब्रह्म, हुँ। ब्रह्म हुँ। ब्रह्मा हुं। ब्रह्मा हुं। का ज्ञान जब होगा कैसा ब्रह्म शुद्ध अद्व ब्रह्म सचिराबंधन आत्म ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ज्ञान माने ईश्वर है इतना ज्ञान अभी आपके पास है इस ज्ञान से नाश नहीं होना उसका ईश्वर भाव है जितने भी सनातनी लोग हैं मानते हैं डरते हैं ईश्वर है करके मानते हैं उससे वो माया नाश होने वाली नहीं किंतु शुद्ध अग्य ब्रह्मबोध के द्वारा नाश्य है जिस काल में सच्चिदानंद आत्मा हो अहम इस भाव में पहुंचेगा उस काल में माया की निवृत्ति होगी ऐसा है बस ऐसे महारा कैसे नाश होगा उसको ब्रह्म ज्ञान से कटिन जहां झूठा होता है ना जो पदार्थ झूठा होता है अथवा झूठा ज्ञान जहां पैदा होता है वहां यथार्थ ज्ञान से नाश होता है कहां देखा कहते रज्जु सर्व हो देखा देखो रज्जु सर्व के समान है वो सर्प भ्रमो रज्जु विवेक अथो जैसे सर्प बुद्धि हो गई थी आपकी वो झूठा ज्ञान था कैसा तो ज्ञान था कहाँ तो सर्पबुद्धि हुई थी रज्जु में सर्प में सर्व बुद्धि होना वो तो अनाथ ज्ञान है किंतु रज्जू में सर्व बुद्धि होना दूसरा ज्ञान है जैसे सर्प सर्वभ्रम हुआ है आपको कहा रज्जु रज्जू विवेक तो रज्जु ज्ञान से वो भाग जाता है कौन सर्वभ्रम नाश होता है जैसे रज्जू के विवेक से सर्वभ्रम भाग जाता है उसी प्रकार ब्रह्म विबोध ब्रह्म ज्ञान के द्वारा नाश हो कौन किस आया ऐसा है और रजस्तम सत्स्वती प्रसिद्ध वो तीन रूप में प्रसिद्ध है माया गुण माया का कार्य नहीं माया का स्वरूप ही है रजोगुण तमोगुण सत्तर कार्य नहीं है गुणी तो शाम के बाद गुणी तो कारण है तो साम व्यवस्था को तो माया गुणा प्रधान बोलना कदम उसके लिए है रजस्तम सप्तिक प्रसिद्धा गुणास्तरीय उसके गुण है प्रथित ही स्व कार्य तीनों गुण प्रख्यात संसार में अपने अपने कार्यों के द्वारा क्या सतुगुण अपने कार्यो से प्रसिद्ध है रजोगुण भी अपने कार्यो से प्रसिद्ध है तमोगुण भी अपने कार्य से प्रसिद्ध है तो ये कार्य से प्रसिद्ध तीन गुण वाली होती है क्योंकि तीनों गुणों का कार्य चलता है कभी सदगुण का कार्य कभी कभी लगता है कि कुछ भजन पाठ करो यही मन बोलेगा और सतुगुण सवार होता है उसका थोड़ी देर तालमेल आए छोड़ो कुछ करना पड़ेगा ऐसे बैठे बैठे काम नहीं चलेगा कुछ बनाओ खाओ या कहीं जाओ रजगुण सवार होंगे, पहले तो मन हुआ था थोड़ी देर भजन करना चाहिए ऐसी बुद्धि भी है यही तो होती है ना कहा होती यहीं होनी हो बुद्धि हो थोड़ी देर हुआ सतुगुण काम कर रहा तब तक, तक आया रजोगुण धक्का दिया शतुगुण को खोलता गिराया बैठे बैठे काम नहीं चलता है कुछ करना पड़ेगा यही भीतर से आवाज आती है वो सवार हुआ है फिर बाहर में एक रजोगुण चलते चलते एक काल ऐप पड़ जा बोलता है वो तमुगुण सवार हो जाता है तीनों गुण एक ही काल में काम नहीं करते होते हैं तीनों गुण हमेशा होते हैं किंतु एक की प्रबलता हो जाती वहां दो चुपचाप हो जाते हैं एक काल एक समय में एक की प्रबलता उसके आधार पर चलता है केवल हमारी इंद्रियों भी देखो ना आपका विषय अलग है शब्द का विषय के सूत्र का विषय अलग है घ्रहण का विषय अलग है रसना का विषय अलग है धोत का विषय अलग है और इधर कर्म इंद्रियों का विषय भी अपना अपना अलग अलग है शब्द का अगर एक साथ सभी इंद्रिया अपने अपने तरफ खींचने लग जाए तो क्या स्थिति होगी पागल तो नहीं शरीर को मान एक टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा अब आग का विषय है वहां मनेरी की तरफ कोई चित्रकार आया हुआ वहां देखना है और गंध का विषय उत्तरकाशी की तरफ है हो सकता है गुलाब किले उधर और तुम तो इंद्र का विषय उधर यमरुंद्र तरफ हो हाँ माने एक ही विषय वाले तो है विरुद्ध दिशा के विषय वाले हैं किंतु एक साथ क्या होता है इनका है सबके सब विरोधी सब हैं एक दूसरे के शत्रु बनते हैं इंद्रिया किन्तु होते हुए भी एक काल में एक इंद्रिय की प्रधानता रह जाती है तो बाकी इंद्रिया उसी की तरफ घजिड़ जाते हैं बाकी काम नहीं कर पाते अगर सब इंद्रिया एक साथ में काम करना लग जाए ना तो ये जीवात्मा तो की बड़ी परिस्थिति हो जाती है खजीती हो जाती है उस काल में एक इंद्रिया प्रबल होती है जो प्रबल हो गई उसी के मार्ग में चलना होता है सबको स्थिति वैसे ही के द्वारा प्रसिद्ध है कार्य के द्वारा प्रसिद्ध है तीन फिर कहा गुणास्तरी प्रतिदय स्वकारी उस माया के जो तीन गुण हैं वो अपने अपने कार्यों के द्वारा प्रसिद्ध हैं लोग में है। ऐसा माया का स्वरूप है ऐसा कहा अब वो तीन गुण कैसे कैसे कार्य हैं उनके अब प्रश्न आएगा अपने अपने कार्यों से प्रसिद्ध हैं कर दिया तीनों गुणों को तो अपने कार्य से उनकी प्रसिद्धि कैसी होगी आगे चर्चा होगी इसमें